Om Namo Narayana. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. कितना भी आपकी आँखों में देखा है भी आपकी आँखों में Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. जन्म तो जैसे जीव का होता है वैसे ही ईश्वर का होता है पर जीव के जन्म में अविद्या काम कर्म ये हेतु होते है और ईश्वर के जन्म में अविद्या काम कर्म हेतु नहीं होते तुम साक्षी होके भ्रष्टा होते निराकार होते असंग होते देवधारी बने हुए हो अगर ये बात तुम्हारी समझ में आती हो तो ईश्वर का देहधारण क्यों नहीं करम जाते हैं और जब भी तुम्हें जीवई का स्वरूप समझ में नहीं आता और जीव का भी जन्म समझ में नहीं आता तो ईश्वर का जन्म को समझ में आना शक्य नहीं है जीव का स्वरूप बहुत विलक्षण है जैसे यहाँ अजो की किसन्मते आत्मा ईश्वर के लिए ऐसे ही गीता में जीव के लिए न जायते मियते वा कदाच नू भविताजो नि शाश्वत पुराण न हमते हम्य शरीरे ये सब ये जो है तो समाचारों के मत में भी ये वर्णन आत्मा का ही हो बोला न जायत मियत है आत्मा का नम है नमरन है सभी तो अपने को जन्मने मरने वाला मानता है क्यों मानता है सारे जीवात्मा आजन्मा है ये जीवात्मा अव्यय भी है अव्यय शब्द तो गीता में ऐसा बढ़िया है ये परमपद को भी अव्यय कहता है ये परमात्मा को भी अव्यय कहता है ये आत्मा को भी अव्यय कहता है ये जगत को भी अव्यय कहता है आप लोग सभी गीता घर जो ठीक वाला करें वेदाविनाशिम निज्यय कथम चतुर सत्वाथ संघात आत्मा जय है इसको ना जानना ही सारे अनर्थ का मूल है जिसने जान लिया वेदादुना एम जम अव्यय जान लिया तो भले कथंग सपुर कम किसको मारता है और किसके मारने का विषय होता है न ये किसी को मारता है और न तो इसको कोई मार सकता है ये तो अभ्यय है कौन तो रावनात्मा तो ये बात जानते हो कहा जानते हैं क्यों भी तुम शरीर भारी हो कि नहीं हो कहें तो सही अरे तुम अव्यय होने पर भी शरीर भारी हो विचित्र है ये बात समझ में आती है न हम हन्यमाने, शरीरे, परमात्मा का वर्णन कैसे हो सकता है शरीर के मरने पर भी नहीं मरता ये बात कही जा रही है उस तो शरीर के मरने पर क्या पर की तो परमात्मा की मृत्यु तो प्राप्त थी और परमात्मा की मृत्यु तो प्राप्त ही नहीं थी जीवात्मा की मृत्यु प्राप्त थी तो वो कहते न जायते सदाचि ये आत्मा अजन्मा होकर के भी जन्म लिए हुए है इसके शरीर भारी होने पर भी इसके अजस्वरूप में कोई अंतर नहीं पड़ा है केवल अविद्या अविद्याम यम मन्यते हतम उभन विदानी तो नायते अच्छा परमात्मा को दे दू गुठा कदम अव्यय सद ब्रह्म जो है वो अव्यय पद है ईश्वर भी अव्यय है ईश्वर अव्यय है अभिभर से अव्यय ईश्वरा क्षर से भी अतीत है अठर से भी अतीत है जो लोक क्रय आदि ये ईश्वर ईश्वर भी अद्य ईश्वर भी अव्यय है आत्मा भी अव्यय है परम पद भी अव्यय है ये प्रपंच भी अव्यय है ऊर्धमू नस्ता अश्वत्थम प्राहुर व्यय छंदा य तो परमात्मा भी अव्य आत्मा भी अव्यय प्रपंच भी अव्य है परम पद भी अव्यय और इसमें इतना बचेड़ा दिख रहा है जुम्मन तत्प्रति संसारम तस्व ज्ञान प्रपंच का जन्म मरण भी बिना हुए दिख रहा है ये गीता का सिद्धांत तो। है ना तको विद्यु भावो न भावो विद्य के सतः रक दृष्ट उन तक ना तको विद्य भाव जो असत्व है उसका भाव माने जन्म और का अभाव माने मृत्यु ये दोनों नहीं होते और ना भाव विद्यते सतह जो सद है उसका अभाव माने मृत्यु और सदुकलक्षित जन्म न का जन्म मरण है न अथक का जन्म मरण है न बंध्या पुत्र का जन्म मरण है न ब्रह्म का जन्म मरण है तब तो ये जन्म मरण है क्या ये महाराज अनिर्वचनीय रूप से दिखाई पड़ रहा है तत्व दृष्टि से नहीं है और जब तक तत्व जान नहीं है तब तक सबका मालूम पड़ रहा है यही प्रपंच की स्थिति है तो जैसे प्रपंच का जन्म मरण न होने पर भी तन वस्तु में जन्म मरण दिखाई पड़ रहा है जैसे जीवात्मा का जन्म मरण न होने पर भी उसको अविद्या के वन प्रयोग करते हैं अविद्या के कारण मालूम पड़ता है कि हमारा जन्म मरण है जैसे परम पद में जन्म मरण न होने पर भी मूड लोग जन्म मरण की कल्पना करते हैं तो ठीक इसी प्रकार ये जो परमात्मा है इसमें न जन्म है न मरण है तब बिना अविद्या के बिना कामना के बिना कर्म फल के लोकवस्तु तो लीला कई अल्लाह ये महाराज कभी तो प्रकट हो जाता है कभी तो है यदि हमारा पिता हो करके पुत्र की रक्षा के लिए ना आवे यदि हमारा सखा होकर हमारी विपत्ति में काम ना दे यदि हमारा पति होकर पत्नी की रक्षा के लिए ना आवे यदि हमारा स्वामी होकर सेवक की रक्षा के लिए ना आवे तो ऐसी ईश्वर की रूप से ही क्या हो चिट्ठी भेज दी वो क्या ईश्वर है जो अन्याय के समन के लिए स्वयं न सूझ पड़े वो क्या ईश्वर है जो किसी को संकट में देख करके करुणा के अधीन होकर स्वयं गजेंद्र की रक्षा करने के लिए न आ जाए तो उसके दयालु सुखी दृष्टि से उसके न्यायकारित सुखी दृष्टि से स्वामित्व की दृष्टि से पितृत्व की दृष्टि से सचित्व की दृष्टि से पति दृष्टि से और उसकी असंगता पूर्णता में कभी किसी प्रकार कोई बाधा पड़ ही नहीं सकती इस दृष्टि से नारायण किस आत्मा भूतानाम ईश्वरों की लोग अपने मन में जो वासनाएं बैठी हैं तो हम वासना के अधीन होकर कर्म करते हैं तो ईश्वर भी वासना के अधीन होकर कर्म करता होगा आप कुछ हो तो एक फिरों की गाली सुनाते हैं ऐसे तो ससुराल में तो गाली सब लोग बड़े प्रेम से सुनते ही है पर सन्तम के मुँह से सुनने पर अपमान आप काली स्वराज की गाली जिन लोगों को प्यारी लगती है और दुश्मन की गाली चुपचाप सह लेते हैं वो अगर फकीरों की गाली कह लिया करें तो उन्हें दुश्मन की गाली नहीं सुननी पड़ेगी मेरे जो ईश्वर में भी वासना की कल्पना करता है वो मुरह एक भाला मुजुरा होने से और ईश्वर की वासना से क्या संबंध है इसका संबंध ये है कि जिससे कोई गुरु होता तो कम से कम वो ये मानता कि हम तो वासना के अधीन होकर काम करते हैं और हमारे गुरु भी बिना वासना के ही काम करते हैं माने मुक्त पुरुष के व्यवहार तो वो समझ सकता है जो बद्ध पुरुष के और मुक्त पुरुष के व्यवहार के भेद को समझ सकता है कि हमारे कर्म में बद्ध पुरुष के कर्म में और मुक्त पुरुष के कर्म में क्या अंतर होता है अगर ये वो समझ सकता तो जीव और ईश्वर के कर्म में क्या भेद होता है ये भी वो समझ सकता है इसलिए गाली देते हैं गाली देने का अभिप्राय ये है कि अगर तुम बद्ध पुरुष और मुक्त पुरुष के कर्म में जो भेद है उसको समझ सकते श्रीमद भागवत में भगवत गीता में भी बद्ध और मुक्त पुरुष के कर्म में भेद बताया हुआ है आप सूर्य को चलना पड़ता है तो ये सूर्य की वासना नहीं है सूर्य तो भगवद अवतार है भगवान का नित्या उतार है सूर्य वो वासना बस नहीं चलता है वो व्यक्ति समूह को जो नेत्र से देखने के लिए प्रकाश की आवश्यकता है वो व्यक्तियों समस्त उन व्यक्तियों का जो समूह है उससे समस्ती बन गई और समस्त के प्रारब्ध से सूर्य गोलक का निर्माण हुआ जैसे व्यक्ति के प्रारब्ध से हमारे नेत्र का निर्माण होता है वैसे समस्ती के प्रारब्ध से सूर्य चंद्रमा का निर्माण होता है और ईश्वर समस्ती की उपाधि से प्रकाश देता है वासना के दशभर्सी होकर के नहीं इसी प्रकार जीवन मुक्त पुरुष प्रारब्ध प्राप्त शरीर के द्वारा जैसे परमात्मा सूर्य बिंब चंद्र बिंब को तो प्रकाशित करता है ऐसे जीवन मुक्त पुरुष अखंड एक रथ परमात्मा से एक होकर के भी व्यक्ति प्रारब्ध जन्य शरीर को प्रकाशित करता रहता है न हम न में और मेरा ये ये उसकी दृष्टि में नहीं होता न मैं इसके ऊपर इसलिए बताया भूदाना ईश्वर होती अजहन अजस्तम अजहत विद्यार्थम अपनी अगता को छोड़े बिना ही अपने अध्ययात्मत्व को अभिनाशित्व को छोड़े बिना ही और जन्म और व्यय है न मरण इन दोनों के बीच में जितने भाव विकार हैं जायते अस्थि इन सब भाव विकारों का स्पर्श किए जिनम ईश्वर भूताना ईश्वर है आप लोग को तो महाराज जी ईश्वर जगत का विचार किए बिना जल्दी ऐसी सातवें आसमान में पहुंच तो जाते हो ना क्यों गए सातवा ये जगत का व्यवहार कैसे चल रहा है इसको सिद्ध करने की तो आपको तो जिम्मेवारी नहीं होती है ये अद्वय ब्रह्म में मान मनसा गोचर ब्रह्म में प्रत्यक्ष आदम अब वह ब्राह्म में ये प्रपंच व्यवहार कैसे चल रहा है इसकी अनिर्वचनीयता को तो समझे बिना एक पक्ष अपने मन में सोच लिया और बोले ये नहीं हो सकता और ये नहीं हो सकता अरे ये, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है क्यों नहीं प्रपंच में इस अनिर्वचनीय प्रपंच में सचवा सतवा ध्यान भियान अनवचनीय प्रपंच में ऐसा नहीं हो सकता क्यों तो, पूरे जीव का जन्म होता है पूता नाम होता है ना वो मिट्टी के अधीन है पानी के अधीन है के अधीन है वायु के अधीन है आकाश के अधीन है और बिना समझे अगर तुमने कुछ मान रखा है समझने की कोशिश करोगे तो सब समझ आ जाएगा और यदि कुछ मान बैठे हो कि हम तो चाहे तुम कुछ कहो कुछ समझाओ ने? हम तो मगर गढ़ुआ पकड़ के बैठे हैं, अब यहाँ पे हम हटने वाले नहीं है और तो वो बात दूसरी है ईश्वर भूतों को अपने अधीन करके जन्म लेता है पृथ्वी जल अग्नि वायु ब्रह्मांड नहीं है ब्रह्मांड को अधीन करके ईश्वर जन्म ब्रह्मांड तो बच्चा है ये पंचभूत जो है मिट्टी पानी आग हवा आसमान इनमें तो कोटिकोटि ब्रह्मांड और कोटि कोटि ग्रह नक्षत्र तारे पैदा होते और मरते रहते हैं पंचभूत बड़ी गारी चीजें और ब्रह्मांड तो बिल्कुल छोटे छोटे हैं है कोटिकोटि ब्रह्मांड पंचभूत में काल की दृष्टि से भी पैदा होते और नष्ट होते हैं और दिग्ध दृष्टि से भी पैदा होते और नष्ट होते हैं और द्रभ दृष्टि से भी पैदा होते और नष्ट होते हैं एक ब्रह्मांड के स्वामी का नाम ईश्वर नहीं होता जाके रोम रोमो ब्रह्मांड जिसके रोम रोमनो रोम ब्रह्मांड होता है वो भूत का जो प्रथम कारण है महामाया बिना माया के हो कैसे सिद्ध हो एक अन्य प्रत्यक्ष आदि परमात्म तत्व में पंचभूत की सिद्धि कहाँ से हो गई भूताराम ईश्वरों की स्वाम ईश्वर अवतार लेकर भी ईश्वर पंचभूतों का ईश्वर ही रहता है अवतार लेकर के भी अविनाश रहता है अवतार लेकर के भी अजन्म रहता है प्रदर्पिन स्वामुष्ठा आत्म प्रकृतिम संभवामी आत्म संभवा आत्मया स्वाम प्रकृतिम अधिष्ठाय संभवा भगवान की एक आत्म माया है आत्म माया शब्द कार्थ होता है अपनी माया है झूठा माया है आत्ममाया करते आत्मरूप ही माया वो पर ब्रह्म परमात्मा से स्वदृष्टि से जुदा नहीं है अज्ञान दृष्टि से ही जुदा है जहाँ तक परब्रह्म परमात्मा अज्ञात है कहा तक अज्ञातता की उपाधि से ही वो माया प्रकट है ऐसा है जैसे आप देखो ऊपर से नीचे याद लिखा हो याद तो नीचे से पढ़ोगे तो तया पढ़ा जाएगा और ऊपर से पढ़ोगे तो याद पढ़ा जाएगा नीचे से लिखा हो तो नीचे से पढ़ोगे तो याद पढ़ा जाएगा और ऊपर से करोगे तो दया पढ़ा जाएगा इसी प्रकार परमात्मा के स्वरूप में ये जो माया है माया का अर्थ है परमात्मा के स्वरूप में कोई दू दूसरी वस्तु है नहीं कोई दूसरी वस्तु पैदा नहीं हुई कोई दूसरा खेल खेला नहीं गया जैसे एक जादूगर स्वयं अब अद्वैत वैसा वही अपने को अनेक रूप में दिखा सकता है ये चित्त से सृष्टि नहीं बनी और जैसा कि दवैध लोग कहते हैं ये प्रकृति से सृष्टि नहीं बनी जैसा कि सांख्य लोग कहते हैं ये परमाणु से सृष्टि नहीं बनी जैसा कि न्यायदल से चुप लोग कहते हैं और ये कुछ से सृष्टि नहीं बनी जैसा कि जैन लोग कहते हैं तो ये कैसे बन दे का अभिप्राय के संबंध में ये है कि माया का स्वभाव है आश्रय को व्यामोहित न करना आश्रय को व्यामुग्ध न बनाना ये माया का स्वभाव है माया की कल्पना क्यों करते हैं मैंने जादू का खेल जो दिखाता है तो देखने वाला तो उसको देख करके मोहित हो जाता है पर दिखाने वाला मोहित नहीं होता तो ये माया का स्वभाव ये है कि वो जिसकी होती है जिसमें होती है उसको मोहित नहीं करते लेकिन जो उसको देखता है वो मोहित हो जाता है और अविद्या का स्वभाव ये है कि वो जिसमें रहती है उसी को धूल में डालती है अविद्या अपने आश्रय को मोहित करती है और माया अपने आश्रय को मोहित नहीं करती है जीव अविद्या के बसवर्ती होकर जन्म लेता है इसलिए यह मैं यह मेरा यह प्रिय यह अप्रिय वासना के बसवर्ती होकर अधीन हो जाता है और कर्म का फल सुख दुख को भोगना पड़ता है परंतु ईश्वर जो है वो अविद्या के अधीन होकर के जन्म नहीं लेता इस संपूर्ण दृश्यमान प्रपंच के दृश्य दृश्य प्रपंच के कारण के रूप में अज्ञान दशा में कल्पित जो माया वो माया अपने अधिष्ठान को मोहित किए बिना ही इस प्रपंच को दिखाती है तो विद्वान ये जो परमेश्वर है ये परमात्मा है इसका अवतार कै था आत्म मायया स्वाम प्रकृतिन अभिष्ठा और संभवी स्वदृष्टि से स्वरूप भूता, था परंतु परदृष्टि से आश्रय को जागरूक न करने वाली परंतु आश्रय को आदृत करने वाली और जागरूक करने वाली नहीं और उससे भिन्न नहीं है और नाना प्रकार के विक्षेपो को दिखाने वाली जैसे कोई जादू का सिर दिखा रहा हो ये दिखाने वाली जो माया है इस माया को क्या करते हैं स्वाम प्रकृतिम अभिष्ठाव अपनी प्रकृति प्रकृति में ही स्वाम प्रकृतिम कह के वक्षण बोल दिया ये दुनिया में जो लोग सत्व गुण रजोगुण समोगुण मई प्रकृति मानते है न तो ये प्रकृति सांस और देश के सिद्धांत तो के अनुसार होती है ये ऐसा है कि की तात्पर्य की दृष्टि से तो सब वर्णन एक ही बात बोलता है। परंतु तो प्रक्रिया जो है वो सबकी अलग अलग होती है तो प्रक्रिया की दृष्टि से जो त्रिगुणमयी प्रकृति है वो अद्वैत वेदांतियों को मान्य नहीं है अद्वैत वेदांत में असल में क्षण मूला आनंद मूला जो प्रकृति है प्रकृति क्या है सच्चदा आनंदमयी है सच्चदा आनंदमयी प्रकृति है इस इसका अर्थ है कि रूप रहते हुए अविनाशी रहते हुए शुद्ध रूप रहते हुए अखंड ज्ञान स्वरूप रहते हुए और परमानंद स्वरूप रहते हुए जब सदभाव से नाना प्रकार के क्षेत्र के युद्ध आदि करते करवाते हुए सद भाव से अर्जुन उद्धव आदि को सत्व ज्ञान प्रवेश करते हुए और आनंद भाव से रासलीला आदि करते हुए आ, ये सब भगवान अभिष्ठ अभिष्ठा है वसी कर उसमें ये नहीं कि सब भाव भगवान को मोह ले कि कर्म में मुग्ध हो गए तो कि तो मारेंगे जीवन मुक्त लोग भी मुक्त नहीं होते हैं ज्ञान के एक पक्ष में आग्रह हो गया तो जो हम कहते हैं तो ठीक है सब पक्ष में आकृतियाँ बनती हैं, चित पक्ष में प्रतीतियाँ बनते हैं और आनंद आनंद पक्ष में रसोल्लास होता है आनंद पक्ष में रसोल्लास होता है और जो रसोल्लास है तो है कोई आकृति है इसका अर्थ है कि तो परम ब्रह्म परमात्मा ने ये जितनी आकृति विकृति प्रकृति संस्कृति दिख रही हैं ये सब चिन्हमयी है और आनंदमयी है इसी प्रकृति को लेकर के भगवान का अवतार होता है आकार दिखते हुए भी वो सब सही है पृथक प्रतीत होते हुए भी वो चिन्ह मात्र ही है वो सुखाकार शु, शु, शु, दुखाकार वाला रहने पर भी वो परमानंद ही है ऐसी अपनी आनंदमयी को लेकर के ये परमेश्वर का अवतार होता है यदि ये ना होता महाराज श्री भगवान तो नास्तिक लोगों की बातें खिल जाती सकते तो ये तो कभी ग्रंथ भेज करके ईश्वर कल्याण करता है कभी संत भेज करके व्यक्ति कल्याण कर करता है कभी स्वयं आकर ईश्वर कल्याण करता है और ऐसा माया का चोबा ओढ़ करके आता है कि अभक्त लोग को पहचानने न पाए और जो भक्त लोग हैं और जो प्रेमी है उसके जो जिज्ञासु हैं वो उसको पहचान ले और मूर्ख लोग उसको पहचानने न तो पाए तो जीव के साथ क्यों का प्रश्न जोड़ते हैं किसी कारण से किसी प्रयोजन की पूर्ति के लिए जीव कर्म करता है परंतु ईश्वर के प्रति कारणता का और प्रयोजन प्रयोजनवत्ता जो है और कारणवत्ता जो है, है वो ईश्वर में जीव की दृष्टि से होती है अब ये प्रसंग आपको प्रश्न